उपनिषद शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय दूसरा ब्राह्मण चौथा यज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद आत्मा है इस प्रकार ही उपासना करें वह आत्म तत्व ही इन सब में व्या प्राप्तव्य है क्योंकि वह पुत्रादि से भी बढ़कर प्रिय है इस प्रकार जिसका उपन्यास किया गया है उस वाक्य के व्याख्यान विषय संबंध और प्रयोजन का उसने आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ इसलिए वह हो गया इस वाक्य में वर्णन किया गया है इस प्रकार यह बात दिखाई गई है कि प्रत्यकात्मा ब्रह्म विद्या का विषय है इसी प्रकार जो चातुर्वर्ण आदि विभाग के निमित्त भूत साध्य साधन और बीजाकुर के समान व्यक्ता, व्यक्ता रूप है उस अविद्या के विषयभूत भूत नाम रूप कर्ममय संसार का यह अन्य है और मैं अन्य हूँ ऐसा जो जानता है वह नहीं जानता यहाँ से आरंभ करके यह नाम रूप और कर्म त्रय रूप है इस प्रकार उपसंहार किया गया है इसके सिवा ब्रह्मलोक पर्यंत उत्कर्ष रूप शास्त्रीय भाव और स्थावर पर्यत अशास्त्रीय अधोभाव का भी देव और असुर ये दो प्राजापत्य थे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 इस प्रकार ब्रह्मविद्या के विषय प्रत्येका आरंभ कर क्रिया कारक फल स्वभाव और सत्य इन शब्दों के वाच्य समस्त जीव धर्मों के प्रतिषेध द्वारा नीति नेति इस वाक्य से उस अशेष विशेष शून्य एक अद्वय ब्रह्म का ज्ञान कराया गया है अब इस ब्रह्मविद्या के अंग रूप से संन्यास का विधान करना है क्योंकि स्त्री पुत्र एवं धनादि रूप पांग कर्म अविद्या का विषय है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 इतना ही काम है इस प्रकार कर्मों का कम्यत्व सुना जाने के कारण कर्म ब्रह्मवित्ता के लिए नहीं है क्योंकि ब्रह्मविद्ता आप होता है और को, को कोई कामना होनी संभव नहीं है इसके सिवा जिन हमारे लिए आत्मलोक ही इष्ट है इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है कोई कोई तो ब्रह्मविद्ता भी ऐसी संबंध बतलाने लगते है उन्होंने संबंध तो अविद्वान से ही होता है विद्या के विषय में उन्होंने इसलिए हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे इत्यादि तथा उन्हें इस विरोध का भी पता नहीं है कि समस्त क्रियाकारक और फलकी निषेध रूपा विद्या के होने पर अपने कार्य के सहित अविद्या नहीं रह सकती तथा उन्होंने व्यास जी का वचन भी नहीं सुना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 इसे मैं सुनना चाहता हूं। आप मुझे यह बताइए क्योंकि कर्म और ज्ञान तो एक दूसरे से वृद्ध स्वभाव वाले और विद्यमान ज्ञान से मुक्त हो जाता है इसलिए पारदर्शी मनोजन कर्म नहीं करते इस प्रकार कर्म तथा ज्ञान में विरोध दिखाया गया है इसलिए ब्रह्म विद्या किसी अन्य साधन के साथ मिलकर पुरुषार्थ का साधन नहीं होती अपितु तो सबसे विरोध रहने के कारण यह तो समस्त साधनों से निरपेक्ष रहकर ही पुरुषार्थ का साधन होती है अतः समस्त साधनों के त्याग रूप है इतना ही अमृतत्व का साधन है ऐसा निश्चय किए जाने से याज्ञ बल्क गर्मी होते हुए भी सन्यास लिया ऐसा छठे अध्याय के अंत में लिंग होने से तथा कर्मरूप साधन से रहित मैत्रेय के प्रति अमृतत्व के साधन रूप से ब्रह्म विद्या का उपदेश किए जाने एवं धन की निंदा की जाने से भी यही सिद्ध होता है यदि कर्म अमृतत्व का साधन होता तो पांग कर्म तो धन से ही निष्पन्न होने वाला है अतः धन की निंदा का वचन इष्ट नहीं होता कर्म के साधन बुद्ध धन की निंदा तो तभी उचित हो होगी जबकि कर्म का त्याग कराना अपिष्ट होगा इसके सिवा ब्राह्मण जाति उसे परास्त कर देती है उसे परास्त कर देती है इत्यादि वाक्य से कर्माधिकारक के निर्णाश्रदृत्ति हो, हो जाने पर ब्राह्मण को यह करना चाहिए क्षत्रिय को यह करना चाहिए इत्यादि विधि का कोई विषय न रहने के कारण कोई स्वरूप नहीं रहता जिस पुरुष का भी यह ब्राह्मणत्व और क्षत्रियव रूप प्रत्यय निवृत्त हो गया है उसे तत्सबंधी प्रत्यय न रहने के कारण स्वतः ही उसके कार्याभूत कर्म और कर्म के साधनों का सन्यास प्राप्त हो जाता है अतः आत्मज्ञान के अंग रूप से सन्यास का विधान करने की इच्छा से ही यह आख्याय आरंभ की जाती है श्लोक पहला अरे मैत्री ऐसा यज्ञ वल्के ने कहा मैं इस स्थान गार्हस्थ्य आश्रम से ऊपर संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ अतः तेरी अनुमति लेता हूँ और चाहता हूँ इस कायन के साथ तेरा बंटवारा कर दो भाष्यार्थ अरे मैत्री ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा अर्थात यज्ञवल्क नामक ऋषि ने अपनी भार्या मैत्रीय को पुकारा अरे यह संबोधन है मैं उद उद्या यहाँ से ऊपर परिव्राज्य सज्ञक आश्रमांतर में जाने वाला हूँ अर्थात इस गृहस्थाश्रम से ऊपर दूसरे आश्रम में जाने के लिए इच्छुक हूँ इसलिए चाहता हूँ चाह इस संबद्ध हुई तुम दोनों का आपस में जो संबंध था अब द्रव्य विभाग करके उस संबंध का विच्छेद कर दूंगा अर्थात धन के द्वारा तुम दोनों का बंटवारा करके मैं चला जाऊंगा श्लोक दूसरा उस मैत्रीय ने कहा भगवान यदि यह धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे किसी प्रकार अमर हो सकती हूँ नहीं भोग सामग्रियों से संपन्न मनुष्यों का जैसा जीवन होता है वैसा ही तेरा जीवन हो जाएगा धन से अमरत्व की तो आशा है नहीं इस प्रकार कही जाने पर मैत्रेय ने कहा यह नु यह निपात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 पृथ्वी भर में भरे हुए उस धन से संपन्न होने वाले अग्निहोत्रादी कर्म से क्या मैं अमर हो सकती हूँ इस प्रकार है। ने उत्तर दिया नहीं यदि कथम पद को आक्षे आक्षेपार्थक माना जाए तो याज्ञवल्क नहीं ऐसा कहकर उसका अनुबोधन किया है और यदि उसे प्रश्नार्थक माना जाए तो यह उत्तर के लिए है अर्थात तू उसे अमर नहीं हो सकती तो क्या होगा लोक में जैसा उपकरण वनों का यानी नाना सामग्रियों से संपन्न लोगों का जीवन सुख के साधन भूत भोग से संपन्न होता है वैसा ही तेरा जीवन भी हो जाएगा धन से अर्थात धन सध्यक्रम से अमृतत्व की तो मन से भी आशा नहीं है मैत्रेयी का अमृतत्व साधना विषय का प्रश्न लोक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 याज्ञवल्कर जी का आश्वासन श्लोक चौथा उन जी ने कहा। मैत्री। पहले भी हमारी प्रिया रही है और इस समय भी प्रिया लगने वाली ही बात कह रही है अच्छा आ बैठ जा मैं तेरे प्रति उसकी व्याख्या करूंगा तू व्याख्यान किए हुए मेरे वाक्यों के अर्थ का चिंतन करना भाष्य अर्थ उन याज्ञवल्क जी ने कहा इस प्रकार धन से निष्पन्न होने वाले अमृतत्व के साधन का त्याग कर दिए जाने पर जा ने अपने अभिप्राय की से संतुष्ट होकर कहा वे बोले बत अर्थात उन्होंने अनुकंपा करते हुए कहा अरे मैत्रेयी तू हमारी प्रिया इष्टा है अर्थात पहले से ही हमारी प्रिया होकर इस समय भी तू प्रिय यानी अनुकूल ही भाषण कर रही है इसलिए बैठ जा मैं तेरे अभिष्ट अमृतत्व के आत्मज्ञान की व्याख्या उपदेश करूंगा मेरे व्याख्यान करने पर तू उसका निरीध्यास करना अर्थात मेरे वाक्यों का अर्थत निश्चय करके ध्यान कर, करने की इच्छा करना प्रियतम आत्मा के लिए ही अन्य वस्तुए प्रिय होती है लोग पांचवा उन्होंने कहा अरे मैत्री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 ब्राह्मण ब्राह्मण के के लिए नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए ब्राह्मण लोकप्रिय होते हैं देवताओं के प्रयोजन के लिए देवता प्रिय नहीं होते अपने ही प्रयोजन के लिए देवता प्रिय होते हैं प्राणियों के प्रयोजन के लिए प्राणी प्रिय नहीं होते अपने ही प्रयोजन के लिए प्राणी प्रिय होते है तथा सबके के के लिए लिए सब सब प्रिय प्रिय नहीं होते, होते अपने ही हैं। हरि यह आत्मा के दर्शन श्रवण मनन एवं विज्ञान से इस सब का ज्ञान हो जाता है अमृतत्व के साधन वैराग्य का उपदेश करने की इच्छा से यज्ञ बल्कि जी एवं से उनका त्याग करने के लिए कराते हैं। उन्होंने यह कहा यहां शब्द प्रसिद्ध वस्तु की याद दिलाने के लिए है अर्थात लोक में यह प्रसिद्ध ही है कि पति यानी भर्ता के प्रयोजन से स्त्री को पति प्रिय नहीं होता तो फिर क्या बात है अपने लिए अर्थात अपने ही प्रयोजन के लिए स्त्री को पति होता है इसी प्रकार नवा अरे इत्यादि शेष वाक्य का अर्थ भी इसी के समान समझना चाहिए न ब्राह्मण के न क्षत्रिय के न लोक के न देवों के न भूतों के और न अन्य सभी के प्रयोजन के लिए वह प्रिय होते हैं यहाँ जो जो प्रीति के समीप साधन हैं, उनका पहले पहले वर्णन किया है क्योंकि उन उनमें ही वैराग्य अधिकाधिक अभिष्ट है सर्व शब्द का ग्रहण कहे और न कहे हुए सभी साधनों को सूचित करने के लिए है अतः यह लोग प्रसिद्ध है कि आत्मा ही प्रिय है अन्य कुछ नहीं इसका तदेत प्रियत इस वाक्य से उल्लेख किया है उसी वाक्य का यह व्याख्या रूपन कहा है अतः आत्मा की का साधन होने के कारण गौणी है।, है आत्मा ही द्रष्टव्य दर्शन करने योग्य अर्थात साक्षात्कार अभिषेक करने योग्य तथा पहले आचार्य और शास्त्र द्वारा श्रवण करने योग्य एवं पीछे तरक द्वारा मनन करने योग्य है इसके पश्चात वह निधिध्यास्त अर्थात निश्चय से ध्यान करने योग्य है क्योंकि इस प्रकार श्रवण मनन एवं रूप साधनों के संपन्न होने पर ही इसका साक्षात्कार होता है जिस समय इन सब साधनों की एकता होती है उसी समय समय ब्रह्माई क... ब्रह्माई कत्व दर्शन का दर्शन प्रसाद होता है, अन्यथा केवल श्रवण से उसकी स्पटता नहीं होती आत्मा में विद्या से आरोपित प्रतीति का विषय भूत जो ब्राह्मण और क्षत्रियदि वर्णाश्रम आदि रूप कर्म का निमित्त है वह क्रिया और फल रूप तथा तो रज्जु में आरोपित सर्व प्रतीति के समान अविद्याजनित प्रती का विषय है उसकी के लिए श्रुति कहती हो जाता है। आत्मा सबसे अभिन्न है इसका प्रतिपादन किन्तु अन्य का ज्ञान होने पर उससे भिन्न वस्तु का ज्ञान कैसे हो जाता है समाधान यह कई दोष नहीं है क्योंकि आत्मा को छोड़कर और कोई भी वस्तु नहीं है यदि होती तो आत्मज्ञान से ही उसका ज्ञान भी न होता किंतु अन्य वस्तु तो है ही नहीं आत्मा ही तो सब कुछ है अतः आत्मा का ज्ञान होने पर सभी का ज्ञान हो जाता है किंतु आत्मा ही सब कुछ किस प्रकार है तो श्रुति बतलाती है श्लुक छह ब्राह्मण जाति उसे परास्कर देती है जो ब्राह्मण जाति को आत्मा से भिन्न जानता है क्षत्रिय जाति उसे परास्त कर देती है जो क्षत्रिय जाति को आत्मा से भिन्न देखता है लोक उसे परास्त कर देते हैं जो लोगों को आत्मा से भिन्न देखता है देवगण उसे परास्त कर देते हैं जो देवताओं को आत्मा से भिन्न देखता है भूतगण उसे परास्त कर देते हैं जो भूतों को आत्मा से भिन्न देखता है सभी उसे परास्त कर देते हैं जो सबको आत्मा से भिन्न देखता है यह ब्राह्मण जाति यह क्षत्रिय जाति ये लोक ये देवगण ये भूतगण और ये सब कुछ जो कुछ भी है यह सब आत्मा ही है कर ब्रह्म ब्राह्मण जाति उस पुरुष को को पराहित परास्त देती है किसे जो आत्मा से आत्मा से भिन्न स्वरूप छोड़कर अर्थात यह ब्राह्मण जाति आत्मा ही नहीं है इस प्रकार जो उसे जानता है उसे वह ब्राह्मण जाति है सोचकर कि यह मुझे अनात्मा रूप से देखता है परास्त कर देती है क्योंकि परमात्मा ही सबका आत्मा है इसी प्रकार चत्र, तदा, लोक, रूप, रूप क्योंकि सब, सब कुछ आत्मा से ही उत्पन्न होता है आत्मा में ही लीन होता है तथा स्थिति काल में भी आत्मा स्वरूप ही है आत्मा को छोड़कर उपलब्ध न होने के कारण सब कुछ आत्मा ही है सबकी आत्मा स्वरूपता के ग्रहण में दुंधुवी शंख और वीणा का दृष्टान प्रश्न किन्तु इस समय स्थिति काल में यह सब आत्मा ही है ऐसा किस प्रकार ग्रहण किया जा सकता है उत्तर सर्वत्र अनुवृत्ति होने के कारण सबकी चित स्वरूपता ही है ऐसा जाना जाता है इस विषय में दृष्टांत बताया जाता है जिसका जिसके स्वरूप से अलग ग्रहण नहीं किया जा सकता वह तदरूप ही होता है ऐसा लोक में देखा गया है श्लोक सातवा ऐसा है कि जिस प्रकार ताड़न जाने हुए नकारे के को कोई ग्रहण नहीं कर सकता किंतु या दुन्दुभी के आघात को ग्रहण करने से उसका शब्द भी ग्रहण कर लिया जाता है so, यथा अर्थात वह ऐसा है लोक में जिस प्रकार दंडादी से हनन ताड़न किए जाते हुए दुंदुभि भेरी आदि के बाह्य शब्दों को अर्थात बाहर फैले हुए शब्द शब्द विशेषो को के सामान्य शब्द में से निकाले हुए के विशेष को कोई ग्रहण नहीं कर सकता <क्णाँद> का ग्रहण होने से अर्थात दुंदुभि के सामान्य शब्द के विशेष रूप से ये दुद्धु के शब्द है इस प्रकार वे विशेष शब्द भी ग्रहित हो जाते हैं क्योंकि ध्वधु के सामान्य शब्द को छोड़कर तो उसकी सत्ता ही नहीं है अथवा का नाम आघात है उस में विशिष्ट शब्द सामान्य का ग्रहण होने से उनके का भी ग्रहण हो जाता है उससे से अलग करके उनका ग्रहण नहीं हो सकता क्योंकि विशेष रूप से तो उनका अभाव है इसी प्रकार स्वप्न और जागृत को किसी भी वस्तु विशेष का प्रज्ञान से अलग ग्रहण नहीं किया जा सकता अथ प्रज्ञान से भिन्न उनका अभाव उचित ही है वह दूसरा दृष्टान्त ऐसा, ऐसा है जिस प्रकार बजाए जाते हुए शब्द से संयुक्त किए जाते हुए अर्थात फूके जाते हुए शंख के बाह्य शब्द को कोई ग्रहण नहीं कर सकता इत्यादि पुरोवत ऐसा ही अर्थ है श्लोक तीसरा ऐसा नीसरा दृष्टान स्वर का ग्रहण होने पर उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है इसी प्रकार वीणा यही वाद्यमाना यी अर्थात बजाई जाती हुई वीणा का इत्यादि समझना चाहिए यह अनेक दृष्टान्तों का ग्रहण सामान्यों की बहुता प्रकट करने के लिए है चेतन और अचेतन सामान्य एवं विशेष अनेक और विषक्षण है उनका जिस प्रकार परंपरागति से एक प्रज्ञान महासामान्य में अंतर्भाव है यही किसी न किसी तरह दिखलाना है जिस प्रकार दुंदुब्भिशंघ और मीणा के सामान्य एवं विशेष शब्दों का शब्दत्व में अंतर्भाव हो जाता है उसी प्रकार स्थिति में सामान्य और विशेष से अभिन्न होने के कारण ब्रह्म की एकता का ज्ञान भी हो सकता है परमात्मा के निश्वासाभूत ऋग्वेद आदि का उनसे अभिन्न प्रतिपादन इस प्रकार यह जाना जाता है कि उत्पत्ति काल में उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्म ही था जिस प्रकार अग्नि की चुनगारी धूम अंगार और ज्वालाओं का विभाग होने से पूर्व अग्नि ही है अतः अग्नि की एकता सिद्ध होती है उसी प्रकार नाम रूप विकार को प्राप्त हुआ जगत उत्पत्ति से पूर्व प्रज्ञान घन ही था ऐसा ग्रहण करना उचित है इसी से यह कहा जाता है श्लोक दसवा वह चौथा दृष्टांत जिस प्रकार जिसका ईंधन गीला है ऐसे आधान किए हुए अग्नि से पृथक धुआ निकलता है हे इसी प्रकार ये जो यजुर्वेद सामवेद अथर्वांग सा अथर्ववेद इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र मंत्र विवरण और अर्थवाद है वे इस महद के ही निश्वास है वह चौथा दृष्टान्त जिस प्रकार अग्नि अग्नि से से से जो गीले ईंधन बढ़ाया गया हो उसे कहते हैं। उस आधान के हुए से जैसे निकलता है, यानी नाना प्रकार का धुआं यहाँ धूम चम्पका ग्रहण चिन्हगारी आदि को प्रदर्शित करने के लिए है अर्थात धूम और चिन्हगारी आदि निकलते हैं इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त है मैत्री इस परमात्मा यानी प्रकृत महदूत का यह निश्वसित, है, निश्वसित, के समान निश्वसित है।, जिस प्रकार है उसके निश्वास के समान क्या उत्पन्न हुआ है जो यह ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और यथर्वेद चार प्रकार का मंत्र समुदाय है तथा इतिहास यानी उर्वशी पूर्वरवा का संवाद आदि उर्वशी हाथी ब्राह्मण ही इतिहास है पुराण आरंभ में विद्या, उपनिषद, प्रिय है इस प्रकार उपासना करे इत्यादि श्लोक तदते श्लोका इत्यादि ब्राह्मण भाग के मंत्र सूत्र वस्तु संग्रह संग्रहवाक्य जिस प्रकार के वेद में आत्मा है इस प्रकार उपासना करे इत्यादि मंत्र है अनु व्याख्यान मंत्र विवरण व्याख्या वाक्य के विवरण ही अनुव्याख्यान है जिस प्रकार चतुर्थ अध्याय में तो वाक्य की व्याख्या है अथवाहमस्मृति न स वेद यथा पशुरेवम इस वाक्य का व्याख्यान यह शेष अध्याय ही है मंत्र विवरण का अर्थ मंत्र व्याख्यान है इस प्रकार इतिहास आदि पदों से कहा हुआ आठ प्रकार का ब्राह्मण भाग है इस प्रकार निश्वत निश्वसित श्रुति के सामर्थ्य से शब्दों से मंत्र और इतिहास ब्राह्मणों का ही ग्रहण करना चाहिए पुरुष के निश्वासों के समान नियत रचनावान विद्यमान वेद की ही अभिव्यक्ति हुई है पुरुष की बुद्धि के प्रयत्न पूर्वक इनकी रचना नहीं हुई इसलिए यह अपने निरपेक्ष अर्थ में ही प्रमाण है अतः उसने ज्ञान या कर्म जिसका जैसा निरूपण किया है कल्याणकामियों को उसे वैसा ही समझना चाहिए रूप के विकार की व्यवस्था नामक प्रकाश के ही अधीन है जल और फेन के समान जिनका वास्तविक अथवा अवास्तविक रूप से निरूपण नहीं किया जा सकता उन परमात्मा के उपाधिभूत एवं विकार को प्राप्त होते हुए संपूर्ण अवस्थाओं और रूप को ही संसार कहते हैं इसीलिए होने का प्रतिपादन किया है क्योंकि उसके निरूपण से ही रूप का भी निशस्वित निश्वसित्व सिद्ध हो जाता है अथवा ब्राह्मण जाति उसे परास्त कर देती है यह सब कुछ है आत्मा है इस मंत्र द्वारा संपूर्ण द्वैत वर्ग को अविद्या का कार्य बदलाया है इससे अविद्या कल्पित सिद्ध होने के कारण वेद के अप्रामाणिक होने की आशंका होती है उस आशंका की निवृत्ति के लिए ही यह कहा है पुरुष के निश्वास के समान बिना प्रयत्न के उत्पन्न हुआ होने के कारण वेद प्रमाण है यह अन्य ग्रंथ की तरह पुरुष इतने जनित नहीं है आत्मा ही सबका आश्रय है इसमें दृष्टांत इसके सिवा दूसरी बात यह है कि जगत का ब्रह्मत्व केवल उत्पत्ति और स्थिति काल में ही प्रज्ञान को छोड़कर न रहने के कारण नहीं है, हैलय काल में भी है जिस प्रकार जल, बुद बुद और फिनादि की सत्ता जल को छोड़कर नहीं है उसी प्रकार प्रज्ञान से भिन्न उसके कार्य और उसी में लीन होने वाले नाम रूप और कर्मों की भी सत्ता नहीं है इसलिए एक ही प्रज्ञान घन एक ब्रह्म है ऐसा जानना चाहिए इसी से श्रुति निम्नांकित मंत्र कहती है प्रलय प्रदर्शित करने के लिए यह दृष्टांत दिया गया है श्लोक ग्यारहवा दृष्टांत जिस प्रकार समस्त जलों का समुद्र एक अयन प्रलय स्थान है इसी प्रकार समस्त स्पर्शों का त्वचा एक अयन है इसी प्रकार समस्त गंधो का दो नासिकाए एक अयन है इसी प्रकार समस्त रसों का जीव्वा एक अयन है इसी प्रकार समस्त रूपों का चक्षु एक अयन है इसी प्रकार समस्त शब्दों का श्रोत्र एक अयन है इसी प्रकार समस्त संकल्पों का मन एक अयन है इसी प्रकार समस्त विद्याओं विद्या एक अयन है इसी प्रकार समस्त कर्मों का हस्त एक अयन है इसी प्रकार समस्त आनंदों का उपस्थ एक अयन है और इसी प्रकार समस्त विसर्गो का वायु एक है इसी प्रकार समस्त मार्गो का चरण एक अयन है और इसी प्रकार समस्त वेदों का वाक एक अयन है समुद्र एकायन एक, एक गलत एक अभेद प्राप्ति का स्थल है जैसा की यह दृष्टान्त है उसी प्रकार वायु के स्वरूपभूत मृद कर्कश कठोर और पिचिल आदि समस्त स्पर्शों का त्वचा एक प्रलय स्थान है त्वचा तो से त्वचा संबंधी स्पर्श सामान्य मात्र समझना चाहिए उसी में समुद्र के जल के समान स्पर्श विशेष प्रविष्ट है उसके बिना वे शून्य हो जाते हैं क्योंकि वे उसी के संस्थान मात्र, आकार मात्र आकार थे। इसी प्रकार वह स्पर्श सामान्य त्वचा के विषय में स्पर्श विषयों के समान मन के विषय सामान्य मात्र रूप मन संकल्प में प्रविष्ट होकर उससे पृथक सत्ता शून्य हो जाता है इसी तरह मन का विषय भी बुद्धि के सामान्य विषय मात्र में प्रवेश करके उससे पृथक नहीं रहता तथा तो हो, हो जाने पर कोई उपाधि न रहने के कारण लमण खंड के समान एक रस अनंत अपार अखंड प्रज्ञान घन ब्रह्म ही रह जाता है अतः एकमात्र अद्वितीय आत्मा ही है ऐसा जानना चाहिए इसी प्रकार पृथ्वी के विशेष रूप समस्त ग्रंथों का नासिका ये संबंधी विषय सामान्य जल के विशेष विशे विशे रूप समस्त रसो का संबंधी ज्ञान सामान्य तेज विशेष रूप समस्त रूपों का चक्षु चक्षु संबंधी विषय सामान्य और पहले ही की तरह शब्दों का श्रोत्र संबंधी विषय सामान्य आश्रय है इसी प्रकार श्रोतरादि विषय सामान्यों का मन के विषय सामान्य रूप संकल्प मन के विषय सामान्य का भी बुद्धि के विषय सामान्य रूप विज्ञान मात्र में और फिर विज्ञान मात्र होकर प्रज्ञान घन परमात्मा में लय हो जाता है इसी प्रकार कर्मेंद्रियों के भाषण गमन ग्रहण त्याग और आनंद रूप विशेष विषय विशे विशे उन क्रियाओं के सामान्यों में प्रविष्ट होकर विभाग के योग्य नहीं रहते जिस प्रकार की समुद्र में गए हुए जल विशेष वे सारे सामान्य प्राण मात्र है और प्राण प्रज्ञान मात्र ही है कौशित की शाखा वाले कहते हैं जो प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वही प्राण है शंका किंतु यह सर्वत्र विषय का ही लय बतला गया है इंद्रिय का नहीं तो इसमें क्या कारण है समाधान ठीक है किंतु श्रुति इंद्रिय को विषय की स्वजातिया मानती है अन्य जाति वाले नहीं विषय का ही अपने ग्राहक रूप से जो अन्य स्वरूप है उसी का नाम इंद्रिय है जिस प्रकार रूप विशेष का ही संस्थान मात्र दीपक सब प्रकार के रूपों को प्रकाशित करने में साधन है इसी प्रकार दीपक की तरह समस्त विषय विषय विषय-विषय विशेषो के स्वरूप विशेष के प्रकाशक रूप से इंद्रिया उन्हीं के अन्य संस्थान मात्र है इसलिए इंद्रियों के प्रलय के लिए पृथक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है विषय सामान्य रूप होने के कारण विषय के प्रलय से ही इंद्रियों का भी प्रलय सिद्ध हो जाता है विवेक द्वारा देहादि विज्ञान घन स्वरूप होने में जल में डाले हुए लवण का दृष्टांत, तहा यह प्रतिज्ञा की गई है कि यह जो कुछ है सब आत्मा है इसमें आत्म सामान्यत्व जनितत्व और आत्म प्रलयत्व ये हेतु बतलाए सत्ता न होने के कारण जो ऐसी थी की। प्रग्यान ब्रह्म है, सब आत्मा ही है उसे तर्क से भी सिद्ध कर दिया यह प्रलय स्वाभाविक है ऐसा पौराणिक लोग कहते हैं ब्रह्मविताओं का जो ब्रह्म विद्याजनित बुद्धिपूर्वक प्रलय होता है वह आत्यंतिक है ऐसा कहते हैं जो कि अविद्या के निरोध द्वारा होता है उसी के लिए यह विशेष आरंभ किया जाता है इसमें यह है। जिस समय जल में डाला हुआ, नमक का डला जल में ही लीन हो जाता है उसे जल से निकालने के लिए कोई समर्थ नहीं होता जहां जहां से भी जल लिया जाए वह नमकीन ही जान पड़ता है मैत्रेयी उसी तरह यह महत्भूत अनंत अपार और ही है यह इन सत्य शब्द वाच्य से प्रकट होकर उन्हीं के साथ नाश को प्राप्त हो जाता है भाव से मुक्त होने पर इसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती है मैत्रेयी ऐसा मैं तुझसे कहता हूँ ऐसा यज्ञवल्क जी ने कहा यह दृष्टांत दिया जाता है यथा इत्यादि संधवखिल सिंधु के विकार का नाम संधव है सिंधु शब्द से जल कहा जाता है करने बहने के कारण जल सिंधु है। है। उसका विकार अथवा उससे उत्पन्न होने वाला कहलाता है। जो सैंधव हो और खिल्य डला हो उसे कहते हैं खिल ही खिल्य है यह स्वार्थ में यत प्रत्यय है वह अपने कारणभूत सिंधु यानी जल में डाले जाने पर जल के साथ घुलता हुआ उसी में लीन हो जाता है पार्थिव जैसा का संपर्क होने से जो उसे डले को कठिनता की प्राप्ति हुई थी वह अपने कारण का संयोग होने पर निवृत्त हो जाती है यही जल का घुलना है उसके साथ ही नमक का डला भी घुल गया ऐसा कहा जाता है इसी से यह कहा गया है कि वह जल के साथ ही लीन हो जाता है इस डले के उदग्रहणर्थात पूर्वत निकाल कर ग्रहण करने के लिए कोई अत्यंत निपुण पुरुष भी समर्थ नहीं होता शब्द अर्थहीन है उसे ग्रहण करने के लिए समर्थ हो ही नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि जिस जिस जगह से वह उस जल को ग्रहण करता है अर्थात ग्रहण करके चखता है वह जल लवन के ही स्वाद वाला होता है उसमें डलापन नहीं रहता जैसा कि यह दृष्टांत है इसी प्रकार है मैत्रेयी यह परमात्मा नाम का महत है जिस महत्व से तू अविद्या से होकर रूप उपाधि के संबंध से किल भाव को प्राप्त हो गई है तथा मरण धर्म जन्म मरणक्षुधा और पिपाशा आदि सांसारिक धर्मों वाली एवं मैं नाम रूप कार्यात्मिका और अमुक वंश में उत्पन्न हुई हूँ ऐसे भाव हो गई है देहेन्द्रिय जनित उपाधि के संपर्क से भ्रांति के कारण उत्पन्न हुआ तेरा ये भाव अपने कारण अजर अमर महासमुद के समान एक रसा। अनंत अपार अखंड एवं अविद्याजनित भ्रांतिमय भेदों से रहित परमात्मा में प्रविष्ट कर दिया गया है उसमें प्रविष्ट होने पर उस खिल्य भाव के अपने कारण द्वारा लीन कर लिए जाने पर विद्याजनित भेदभाव का नाश हो जाने से यह एक अद्वैत ही रहता है है है महान महान भूत होने से वह भूत है क्योंकि का कारण होने से से वह वह कहलाता क्योंकि का कारण सबसे महान है। तीनों ही काल में उसके स्वरूप का व्यविचार नहीं होता वह सर्वदा ही ज्योका त्यो रहता है इसलिए भूत है भूत शब्द में तो यह निष्ठा त्रैकालिक है अथवा भूत शब्द परमार्थवाची है अर्थात वह महत् है और परमार्थिक है इसलिए महत्भूत है यद्यपि हिमालय आदि पर्वतों के समान लौकिक वस्तु भी महान होती है किंतु वह स्वप्नया माया के समान है परमार्थ वस्तु नहीं इसी से श्रुति इसे विशेषित करती है कि यह महत है और भूत भी है अनंत अर्थात इसका अंत नहीं है इसलिए अनंत है कदाचित इसकी अनंतता आपेक्षक हो इसलिए अपारम तो ऐसा विशेषण देती है विज्ञप्ति का नाम विज्ञान है जो विज्ञान हो और घन हो उसे विज्ञानघन कहते हैं यह घन शब्द विज्ञान में अन्य जाति की वस्तु का निषेध करने के लिए है जैसे कि सुवर्ण घन लोह घन आदि एवं शब्द निश्चयार्थक है तात्पर्य यह है कि इसके भीतर कोई दूसरी विजातीय वस्तु नहीं है यदि यह आत्म एक अद्वैत परमार तथा शुद्ध और सांसारिक दुखों से असंस्पृष्ट है तो आत्मा का यह खिल्य भाव क्यों है तथा यह मैं उत्पन्न हुआ मरा सुखी दुखी अहम मम इत्यादि लक्षणों वाले अनेकों सांसारिक धर्मों से दूषित क्यों है, है। भूतों से ये जो देह और इंद्रिय रूप विषय के आकार में परिणत जल के फेन और बुद्ध बुद्धों के समान जल स्वच्छ परमात्मा के नाम रूपमय विकार है जिनके संपूर्ण विषय तक का समुद्र में नदी के समान पारमार्थिक विवेक ज्ञान से से से प्रज्ञान घन ब्रह्म में लय बतलाया गया है सबके भूत सत्य भूतों से के समान उत्पन्न होकर जिस प्रकार जल सूर्य का प्रतिबिंब अथवा जैसे अलक्तक महावर आदि उपाधियों के कारण स्वच्छ स्फिक का रक्तादिभाव हो जाता है इसी प्रकार देहेंद्रिय रूप भूतों की उपाधियों के कारण विशेषात्म रूप खिलने भाव से समर्थित अर्थात सम्यक प्रकार से उत्पन्न होकर जिन भूतों से यह उत्पन्न हुआ है शास्त्र और आचार्य के ब्रह्म विद्या के उपदेश से समुद्र के नदी के समान लीन होते हुए नाश को प्राप्त करते हैं जल में फेन और बुद्धबुदों के समान उनके नाश होने के साथ ही यह विशेषात्म रूप खिले भाव भी नष्ट हो जाता है जिस प्रकार जल और अलक्तक आदि हेतुओं के हट जाने पर सूर्य चंद्र और स्फटिक आदि का प्रतिबिंब नष्ट हो जाता है केवल आदि का परमात् स्वरूप ही रह जाता है उसी प्रकार फिर अनंत अपार और स्वच्छ प्रज्ञान ही रह जाता है फिर प्रेत्य देहेंद्रिय स्वभाव से मुक्त होने पर उसकी विशेष सज्ञा नहीं रहती इससे हे मैत्रेयी मैं यह कहता हूं कि उसकी मैं अमुक हूं, अमुक का पुत्र हूं, यह क्षेत्र और धन मेरा है मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इत्यादि प्रकार की विशेष संज्ञा नहीं रहती क्योंकि वह तो अविद्या जनित ही है और अविद्या का उसके कारण के सहित ब्रह्म विद्या से नाश हो चुका है इसलिए चैतन्य स्वरूप ब्रह्मविद्या की विशेष संज्ञा रहने की संभावना कहाँ है उसी की तो शरीर में रहते हुए भी कोई संज्ञा होनी संभव नहीं है फिर सब प्रकार देह और इंद्रियों से मुक्त होने पर तो रह ही कैसे सकती है इस प्रकार ने अपनी भार्या के प्रति का निरूपण किया मैत्रीयी की शंका और यज्ञवल्क का समाधान इस प्रकार बोध कराए जाने पर श्लोक तेरह उस मैत्रीयी ने कहा शरीरपात के अंतर कोई संज्ञा नहीं रहती ऐसा कहकर ही श्रीमान ने मुझे मोह में डाल दिया है यज्ञवल्क ने कहा हे hey मैत्रेयी मैं मोह का उपदेश नहीं कर रहा हूं अरे यह तो उस महद्भूत का विज्ञान कराने के लिए पर्याप्त है भाष्यर्थ उस मैत्रेयी ने कहा यही इस एक वस्तु ब्रह्म में ही वृद्ध धर्मवत्ता का वर्णन करने वाले श्रीमान ने तो मुझे मोह उत्पन्न कर दिया है इसी बात को श्रुति कहती है इस ब्रह्म के विषय में ही मुझे आप भगवान पूजावान अर्थात पूज्य पुरुष ने अमोहत मोह उत्पन्न कर दिया उन्होंने ब्रह्म की विरुद्ध धर्मवत्ता किस प्रकार वर्णन किया है सो बतलाया जाता है पहले वह विज्ञान घन ही है ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर देहपात के अनंतर वही संज्ञा नहीं रहती ऐसा कहा है सो किस प्रकार वह विज्ञान घन है और किस प्रकार देहपात के अनंतर उसकी कोई संज्ञा नहीं रहती एक ही अग्नि उष्णा और शीतल दोनों प्रकार का नहीं हो सकता अतः इस विषय में मुझे मोह भ्रम हो गया है। उस ने कहा हे मैं मोह का उपदेश नहीं कर रहा हूँ अर्थात मोह उत्पन्न करने वाली बात नहीं कह रहा हूँ मैत्रेयी बोली तो फिर वह विज्ञान घनय है और उसकी कोई संज्ञा नहीं है ये आपने उसके दो वृद्ध धर्म क्यों बतलाए याज्ञवल्के ने कहा मैंने यह धर्म एक ही धर्मे में नहीं बतलाए भ्रांति से तूने ही एक वस्तु को विरुद्ध धर्म वाली समझ लिया है मैंने ऐसा नहीं कहा मैंने तो ऐसा कहा था कि आत्मा की जो अविद्या द्वारा प्रस्तुत किया हुआ देहेंद्रिय संबंधी खिल्य भाव है उसका विद्या द्वारा नाश कर दिए जाने पर उस खिल्भाव के कारण पड़ी हुई जो शरीर आदि संबंधी ने अन्यत्व दर्शन रूपा विशेषज्ञा होती है वह घात उपाधि के लीन कर देने पर कोई हेतु न रहने के कारण इसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार जलादि आधार का नाश हो जाने पर चंद्रादि का प्रतिबिंब और उससे होने होने वाले प्रकाशादि का नाश हो जाता है किंतु जिस प्रकार वास्तविक चंद्रमा और सूर्यादि के स्वरूप का नाश नहीं होता उसी प्रकार असंसारी ब्रह्म के स्वरूप विज्ञान जगत का आत्मा है और का नाश होने पर भी परमार्थतः उसका नाश नहीं होता विनाशी तो विद्याजनित किल भाव ही है जैसा की विकारवाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है इस अन्य श्रुते से सिद्ध होता है किन्तु यह तो पारमार्थिक है और हे मैत्रेयी यह आत्मा तो अविनाशी है अतः जिस प्रकार इसकी व्याख्या की गई है उसी प्रकार यह अनंत और अपार महदूत जाना जा सकता है विज्ञाता के विज्ञान का विशेष रूप से लोप नहीं होता क्योंकि वह अविनाशी है ऐसा श्रुति आगे कहेगी भी व्यवहार द्वैत में है परमार्थ व्यवहारातीत है शरीरपात के अन्तर उसकी संज्ञा किस प्रकार नहीं रहती सो बतलाया जाता है सुनो श्लोक चौदाहवा जहाँ अविध्यावस्था में द्वैत सा होता है वही अन्य अन्य को सूंगता है अन्य अन्य को देखता है अन्य अन्य को सुनता है अन्य अन्य का अभिवादन करता है अन्य अन्य का मनन करता है तथा अन्य अन्य को जानता है किंतु जहाँ इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है वहाँ किसके द्वारा किसे सूंगे किसके द्वारा किसे देखे किसके द्वारा किसे सुने किसके द्वारा किसका अभिवादन करें किसके द्वारा किसका मनन करे और किसके द्वारा किसे जाने जिसके द्वारा इस सब को जानता है उसे किसके द्वारा जाने हे मैत्रेयी द्वारा जहा जिस विद्या कल्पित दे संघात रूप रूपाधि से उत्पन्न हुए विशेषात्म रूप खिले भाव में द्वैतसा अर्थात परमार्थ था में द्वैतसा भिन्न सा अर्थात आत्मा से भिन्न पदार्थ सातित होता है शंका किंतु द्वैत से उपमा दिए जाने के कारण तो द्वैत की पारमार्थिकता सिद्ध होती है है समाधान नहीं क्योंकि से आरंभ होने वाला है, ऐसी श्रुति है तथा एक ही अद्वितीय ब्रह्म है यह सब आत्मा ही है ऐसी भी श्रुति है अतः वहाँ चूंकि द्वैत सा रहता है इसलिए ही परमात्मा का खिल्य रूप अपारमार्थिक आत्मा उससे अन्य अर्थात चंद्रादि के जल में पड़े हुए चंद्रादि प्रतिबिंब के समान भिन्न है इतरम ऐसे कहा गया है वह कर्ता और कर्म कारको को प्रदर्शित करने के लिए है और जिघ्रती यह क्रिया और फल को बतलाने के लिए है जिस प्रकार चुनि छेदन करता है जैसे कुल्हाड़ी उठा उठाकर मारना और छेद वस्तु के दो खंड हो जाना ये दोनों ही चिनन चिनती इस एक ही शब्द से कहे जाते हैं क्योंकि उसी में क्रिया की समाप्ति होती है और क्रिया के बिना उस फल की उपलब्धि भी नहीं होती अतः परमात्मा से भिन्न सुनने वाला अपने से भिन्न ग्रहण के द्वारा उससे भिन्न पदार्थ को घोघता है इसी प्रकार आगे के पर्यायों में समझना चाहिए पहले ही के समान वह सबको विशेष रूप से जानता है यह उसकी अविद्यावान अज्ञानी की अवस्था है किंतु जहाँ ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्याश को प्राप्त हो गई है वहां आत्मा से भिन्न अन्य वस्तु का अभाव हो जाता है और जहाँ इस ब्रह्मविता के संपूर्ण नाम रूपादि आत्मा ही में लीन किया जाकर आत्मा ही हो, हो गए हैं, इस प्रकार जहाँ सब कुछ आत्मा ही हो गया है वहाँ किस इंद्रिय के द्वारा किस सूंने योग्य पदार्थ को कौन सूंगे तथा तो कौन देखे कौन जाने क्योंकि सभी जगह क्रिया तो कारक सद्य ही होती है अतः कारक का अभाव हो जाने पर क्रिया संभव नहीं रहती तथा तो क्रिया न रहने पर फल नहीं रहता अथा अविद्या के रहते हुए ही क्रिया कारक और फल का व्यवहार रहता है ब्रह्मविद्या का ऐसा कोई व्यवहार नहीं रहता क्योंकि वह तो सबका आत्मा ही है उसकी दृष्टि में आत्मा से भिन्न कारक क्रिया अथवा फल है ही नहीं और न किसी के लिए अनात्मा रहते हुए सब कुछ आत्मा ही हो सकता है अतः अनात्मत्व तो अविद्या कल्पित है वास्तव में तो आत्मा से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं अतः का ज्ञान होने पर क्रिया कारक और पलकी होने संभव नहीं है। इसलिए से विरोध के के कारण के लिए क्रिया और उनके साधनों की तो सर्वथा निवृत्ति हो जाती है के नकम ऐसा जो आक्षेपार्थक वचन है वह प्रकारांतर की अनुपपत्ति प्रदर्शित करने के लिए है क्योंकि किसी भी प्रकार से ब्रह्मविता के लिए क्रिया और करण आदि कारकों की उपपत्ति नहीं हो सकती तात्पर्य है कि कोई भी किसी के द्वारा किसी प्रकार कुछ भी नहीं सूंघ सकता इसके सिवा अविद्या अविद्यावस्था में भी जहाँ अन्य को देखता है वहाँ भी जिसके द्वारा इसे सब को जानता है उसे किस द्वारा जाने क्योंकि जिसके द्वारा वह जानता है वह इंद्रिय तो उसके विद्ने वर्ग में आ जाती है और ज्ञाता की जिज्ञासा भी ज्ञ में ही होती है अपने में नहीं होती तथा अग्नि जैसे अपने ही को जलाता उसी प्रकार आत्मा अपना ही विषय नहीं हो सकता और जो विषय नहीं है उसका ज्ञाता को ज्ञान नहीं हो सकता अतः जिसके द्वारा इस सब को जानता है उस विज्ञाता को कोई अन्य आत्मा किस कारण से द्वारा करण के द्वारा जान सकता है किंतु जिस अवस्था में परमार्थ का विवेक रखने वाले ब्रह्मविद्ता के लिए केवल अद्वितीय विज्ञाता ही विद्यमान रहता है उस समय हे मैत्रेयी उस विज्ञाता को वह किस द्वारा जानेगा चतुर्थ मैत्रेयी ब्राह्मण समाप्त